शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य श्री सौनक जी ने कहा महाभाग सूत जी आप धन्य हैं परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली सूर्य कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को किता सकी सूर्य बोले मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा तो काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है पहले की बात है कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था उसका नाम था देवराज वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था उसने ब्राह्मणों छत्रियों वैश्यों शूत्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहनों से मारकर उन उनका धन हड़प लिया था परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था वह वेश्याग्यामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे देवराज उस शिवालय में ठहर गया किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा या एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए उनके और अंग कर्पुर के समान उज्ज्वल थे हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर कर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्ंत जान लिया उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के इन महात्म दूतों से महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की तत्पश्चात में शिवदूत कैलाश को चले गए और वहाँ पहुँच उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया